सहनावत सहनो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस् शांति शांति शांति हा जी पिछले प्रसंग में किसी कुछ पूछना है एक द्रव्यवाद न द्रव्यम इसका अर्थ बताइए शब्द जो है है, है। है, है। एक द्रव्य है। तो द्रव्य द्रव्य के के आश्रित आश्रित ही रहता तो द्रव्य तो इसलिए वो नहीं, नहीं नहीं किसी क्यों ये कोई हेतु तो नहीं नहीं वो ठीक है यहाँ पर एक द्रव्यत्वात न द्रव्यम इस सूत्र का ये अर्थ नहीं है जो आप कहना चाह रहे आपने तैयारी की है क्या पाठ की नहीं ये को, ये कोई ए, ये तो नहीं आपका शंका में लगा हुआ था आपने अपने पाठ की तैयारी की है नहीं की ए? नहीं की है इसलिए आप नहीं बता रहे किस में लगे हुए थे तो क्या प्रश्न था आपको अच्छा, तो गलत इसलिए लगेगा ना तो आपको दूसरों के प्रति विश्वास ही नहीं है ना आपको न्याय दर्शन के कार्य के प्रति भी विश्वास नहीं है अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान आप करोगे और क्या अनेकांतिक जो दिखा रहे हो ना वो अनेकांतिक तभी होगा ना अनर्थापत्ति में अनर्थापत्ति क्योंकि अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति जो करता है उसको ऐसे ही दिखेगा जब विशेष हेतु आया है तो अपने आप संशय निवारण होता है वहां पर अर्थापत्ति के संदर्भ में भी तो यही कहा था बा, बादल के न होने पर बरसात नहीं होती है इससे अर्थापत्ति ये निकलती है बादल के होने पर बरसात होती है तो कहता है कि कभी कभी बादल के होने पर भी बरसात नहीं होती है तो आपकी अर्थापत्ति अनेकांतिक है तो कहता है अनेकांतिक नहीं है उसका समाधान किया था वहाँ पर वह अनेकांतिक नहीं है तो फिर वो कहता है कि हमने इसका प्रमाणत्व के विषय में प्रश्न किया था आप को लेकर के खंडन किया तो कहता है ठीक है आप अगर आप एक वाक्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं ठीक है ना? हमारा उस वाक्य का अनेकांतिक होने से निषेध हमने जो किया उसके प्रमाणत्व का हमारा विषय है सत्ता का विषय तो था ही नहीं हमारा पूर्व पक्षीय कहता है सत्ता का विषय है ही नहीं हमारा हमारा तो प्रमाणत्व को लेकर के खंडन किया है तो सिद्धांति कहता है ठीक है आपका विषय प्रमाणत्व को लेकर के है तो हमारा विषय सत्ता को लेकर के है कारण कि सत्ता होने पर ही कार्य होता है तो हमारा विषय तो सत्ता के विषय के तो सत्ता का खंडन करके दिखाओ वो सत्ता का खंडन कर ही नहीं सकता इसलिए अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान नहीं कर सकते तो यहां पर आपने अनेकांतिक जो दिखाया है वो अनेकांतिक तब उसका निवारण होगा जब विशेष हेतु आते ही विशेष हेतु है इंद्रिय ग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य रूपी विशेष हेतु के आते ही वो अपने आप हट जाएगा अगर इंद्रिय से गृहित नहीं हो रहा हो तब आप उसमें आने की आंतिकता दिखाते आपको समझ में आ रहा है वो आप न्याय दर्शन के उसर्था अनर्थ, अनर्थापत अनर्था अर्थापत्ति जो सूत्र है ना उसको समझ लेना उसका जो प्रसंग है उसको पूरा समझ लेना तब समझ में आएगा आपको हाँ जी आप बताइए एक द्रव्यवात न एक द्रव्य वाला होने से हुँ. द्रव्य नहीं हो सकता ठीक है एक ही बात है क्यों? क्योंकि हम्म ये ये हेतु है ये आपने तैयारी नहीं की इसलिए आपने नहीं बताया अगली बात नापी कर्म अचाक्षुषत्वात् प्रत्ययस्य। आप बताइए सूत्रार्थ बताइए न न अपि प्रत्ययस्य दूसरा हेतु तो देते हुए सूत्र तुछ का तुछ का कह रहे हैं कि कर्म तो कर्म तो तो होता है नगर शब्द को भी अगर कर्म मानेंगे मैं आपकी व्याख्या नहीं पूछ रहा हूं मैं केवल सूत्रार्थ पूछ रहा हूं आपसे कर्म के प्रत्यक्ष होने से कर्म का जो ज्ञान है उसका प्रत्यक्ष होने से शब्द कर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष होने हाँ जी आप बताइए हाँ शब्द कर्म नहीं है क्योंकि नहीं है। क्योंकि, क्यों? क्योंकि इस शब्द का ज्ञान नेत्रित्री से नहीं होता है और कर्म का ज्ञान किससे होता है नेत्र नेंद्रित्र इंद्री से होता है ये अर्थापत्ति से आएगा ऐसा क्योंकि अनर्थापत्ति तब कहोगे ना जब विशेष हेतु आपके पास नहीं होता विशेष हेतु हमारे पास है श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य है श्रोत्रेंद्रिय से गृहित होता है तो श्रोत्रेंद्रियत्व जब आप विशेष धर्म ले आओगे तो फिर वो अट जाएगा जब आपका संशय पैदा हो रहा है ना आपका कथन ये इनका कथन ये है ना कि अचाक्षुस होने से तो कर्म दोनों प्रकार का है जो मैंने कहा तो जिस पक्ष में कर्म अचाक्षिश होगा तब क्या होगा तब तब तो कर्म को शब्द को कर्म मानोगे तब भी नहीं मानेंगे इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो श्रोतेंद्र से गृहित होता है अगर कर्म श्रोत्रेंद्र से गृहित होता तब हम मानते कि हाँ शब्द को कर्म मान लेते ऐसा जब विशेष हेतु आ जाता है तब संशय का निवारण होता है ये मेरा अभिप्राय है अभी जो ये इस पक्ष में।, में ठीक है अब आप दूसरे दूसरा अनर्थापत्ति बताइए आप इसमें नहीं है ये हाँ जी जी, जो ले ले। जी। नहीं है। हाँ अनुमान है नहीं कर्म अनुमान गम्य भी है प्रत्यक्ष गम्य भी है दोनों है क्योंकि जो कर्म हम देख नहीं सकते वो उनको अनुमान से जाना जाता है ये नहीं कहना चाहते हम सबके कर्म थोड़ा देखते हैं पृथ्वी के कर्म थोड़ा हम देख रहे हैं सूर्य के कर्म थोड़ा हम देख रहे हैं तो उसको अनुमान से ही जानते हैं ऐसे ही अभी सत्यप्री जी यहाँ आ गए ठीक है ना आपने देखा उनको आते हुए <स्वाइ> नहीं देखा तो यहां बैठे पहले तो नहीं थे अब बैठे तो उनकी गति का आपने कैसे जाना हनुमान से तो जाना है ना तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं है जिनको हमने yeah. नहीं देखा तो उसको अनुमान से जानेंगे। तो जानेंगे या तो शब्द प्रमाण से जानेंगे या अनुमान से प्रमाण से जानेंगे जिनको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं जब आदमी चलकर के आ रहा है तो देख दिख ही रहा है तो उनकी क्रिया दिख रही है इसलिए वो प्रत्यक्ष है तो कर्म प्रत्यक्ष भी होते हैं और अनुमान से भी जाने जाते हैं शब्द से भी जाने जाते हैं जी वस वस ऐसा तो तो इस पर विचार हो चुका है इस पर विचार हो चुका है क्यों आप उस बात को पकड़ के रख के नहीं शब्द कर्म कभी प्रत्यक्ष होता ही नहीं है हमने कब कहा कि आ, हर कर्म प्रत्यक्ष होता है वहां जिस अर्थ में उन्होंने कहा होगा उस अर्थ में ठीक है मान लेंगे उस अर्थ को लेकिन जो द्रव्य सीधा सीधा न्यायदर्शनकार भी वात्सायन कार भी ये कहते हैं कि जब द्रव्य एक द्रव्यम एक द्रव्य दिख रहा है उसमें एकत्व गुण भी दिख रहा है एक संख्या भी दिख रहा है आपको द्रव्य के साथ साथ संख्या एक निरीगा, निरीगा, निरीगा। मैं आपको एक ही तो मान रहा हूं कैसे मान रहा हूं प्रत्यक्ष हो, हो रहा है तभी तो एक मान रहा हूं आपको अनेक थोड़ा मान सकता हूं आपके परिमाण को भी मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं परिमान गुण भी प्रत्यक्ष हो रहा है संख्या भी प्रत्यक्ष हो रहा है रूप भी प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक है ना साथ साथ आपकी क्रिया भी प्रत्यक्ष हो रहा है ये बात वात शयन करने वहां स्पष्ट किया है और एक जगह नहीं स्पष्ट किया अनेक जगह स्पष्ट किया है और यहां पर यह खुद कह रहे हैं ना भी कर्म कर्म शब्द कर्म नहीं हो सकता क्यों प्रत्यय से अचाक्षुषत्वाद ये स्पष्ट कह रहे हैं कि यह चाक्षुष है कर्म जो है नेत्रेंद्री से गृहित ग्री, होता है यह स्पष्ट किया जा रहा है जी जी हाँ, नहीं है। भाई सूत्र भी तो ये सूत्र देखने से पता नहीं लगता है अच्छा ये चाक्षुष ना होने से शब्द चाक्षुष नहीं होने से ऐसा कहकर कि क्या कहना चाहते हैं आप इसका अर्थ बताइए ना ये सूत्रकार जो कह रहा है कि कर्म जो शब्द जो है चाक्षुष नहीं है ऐसा कहकर के शब्द को कर्म का कर्म नहीं है ये बताना चाह रहे हैं ऐसा क्यों बताना चाह रहे हैं शब्द चाक्षुष नहीं है ऐसा कह करके क्या बताना चाह रहे यही तो बताना चाह रहे कर्म चाक्षुष है अगर ऐसा नहीं बताता तो इसका और कोई अर्थ आपको बताना चाहिए क्या अर्थ है सभी भाष्यकारों ने यही अर्थ किया है अगर आपके अनुसार हम अर्थ लेते तो कोई तो भाष्यकार यह अर्थ करता कोई दूसरा फिर इस सूत्र का क्या अर्थ आप लेंगे वो आपको भी बताना चाहिए हा वो बता नहीं सकते बस केवल ये कह सकते नहीं इससे कैसे निकल सकता इसे कैसे निकल सकता जो निकल रहा है उपस्थितम परित्यज्य उपस्थित को छोड़कर के अनुपस्थितम याचते इति बाधित अन्याय अच्छा तत्वतः क्या क्या अनुमान गम्य ये बताइए मतलब द्रव्य भी अनुमान गम्य है नहीं, और क्रिया की बात नहीं क्रिया की क्यों वहां पर तो और भी बात है वहां तो इंद्रिया इंद्रिया संकर्ष उत्पन्न उसको जो प्रत्यक्ष मानो वो तो रूप का प्रत्यक्ष है द्रव्य तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं फिर द्रव्य किस प्रत्यक्ष करोगे वो द्रव्य भी प्रत्यक्ष होता है तो वो भी स्थूल रूप से है तो कहीं सूक्ष्म रूप से द्रव्य का भी तो प्रत्यक्ष होना चाहिए समाधि में क्रिया उसके उसकी क्रिया का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा समाधि में स्थूल रूप से इसको प्रत्यक्ष मान लो ठीक है हमें स्वीकार है सूक्ष्म रूप में भी तो प्रत्यक्ष होगा समाधि में क्रिया उसमें भी नहीं होगी बोलो द्रव्य का प्रत्यक्ष सूक्ष्म रूप से आप समाधि में कर लेंगे ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात को अभ्युभगम से तो वहां पर द्रव्य के साथ में क्रिया भी प्रत्यक्ष होगा समाधि में सूक्ष्म रूप से वहां पर भी नहीं होगा वहां पर होगा ना तो वहां पर आप प्रत्यक्ष मानते हो तो यहां पर भी प्रत्यक्ष मान लो ना चलिए कोई बात नहीं और विचार कर लेना विचार करने में उस पर मंथन करने में कोई रोक नहीं है क्योंकि विचार करते करते करते बहुत सारी बातें स्पष्ट होती जाती है व्यक्ति और हम मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि प्रमाण ऐसा मिल रहा है मैं दोनों को स्वीकार कर रहा हूं आप लोगों का आग्रह एक ही को स्वीकार कर रहे वो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है मैं उस प्रमाण को भी मान रहा हूं। उसका, उसको नकार करता तब तो आप मेरे से लड़ते ठीक है ना मैं उस बात को भी स्वीकार कर रहा हूं हां ठीक है वहां अनुमानगम्य हमें कोई आपत्ति नहीं है महर्षि पतंजलि ने वहां पर क्रिया को आ, अनुमान गम्य कहा मैं स्वीकार करता हूं उस बात को लेकिन यहां पर न्याय दर्शनकार ने गौतम मुनि ने वादस ने यहां कनाद ने इसको प्रत्यक्ष भी माना तो इसको भी स्वीकार करता हूं मैं पर आप लोग नहीं करना चाहते आप केवल एक ही को पकड़ के रखने वो तो प्रमाण है ये सब गलत है ऐसे कैसे हो सकता है तो स्थिति को समझना है जैसे वेदन दर्शन में आता है ना कि सूक्ष्म शरीर मुक्ति में नहीं रहता है एक ऋषि ने कहा दूसरे ऋषि ने कहा रहता है तीसरे ऋषि ने कहा दोनों ठीक बोलते हैं भाई ऐसा कोई प्रमाण ले ना आप कि वो भी ठीक बोलते हैं ये भी ठीक बोलते हैं तो उसका संगति लगा देना आप तब तो हम तब स्वीकार कर लेंगे ठीक है और जब तक वो नहीं आता है तो दोनों की बात को मान करके चलना क्योंकि दोनों हमारे लिए ऋषि हैं एक अनऋषि होते तब मैं स्वीकार करता हाँ वो तो ऋषि है और ये अनऋषि है इनकी बात मान्य नहीं हो सकती है तब मैं स्वीकार करता ये भी ऋषि है वो भी ऋषि है और प्रत्यक्ष होने में तो तीन तीन लोगों तीन ऋषि कह रहे हैं तीनों ऋषि प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं क्रिया को और एक ऋषि उसको अनुमान मानते हैं तो वो किस अर्थ में मानते हैं उस अर्थ को समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं ये कणाद ऋषि मात्सैन ऋषि और गौतम ऋषि सूत्र के सूत्र का ही तो भाष है वो मतलब उस सूत्र के भाषा से अलग मतलब सूत्र से अलग थोड़ा बताएंगे बादश्यकार नहीं अतिरिक्त जिसको आपको ऐसा लगता है अतिरिक्त वो वास्तव में अतिरिक्त नहीं है वो उसी के अंतर्गत है सूत्र में उसको ये ऐसा कहते सीधा सीधा सूत्र में नहीं आया ऐसा तो कह सकते हैं लेकिन सूत्र में नहीं आया ये नहीं कह सकते क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ही मंत्र के अलग अलग अर्थ किए ये ना संस्कार विधि में अलग अर्थ है ऋगवेदादि भूमिका में अलग अर्थ है वेदभाष में अलग अर्थ है सत्यार्थ प्रकाश में अलग अर्थ है अरे ये सारे अर्थ हैं उसके अब ये थोड़ा कह सकते हैं मंत्र से अतिरिक्त अर्थ किया स्वामी दयानंद ने ऐसा नहीं कह सकते मंत्र के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और वो बहुत सारे अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध यदि है, है तब तो हम विचार कर सकते उसमें प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ है जब एक ही मंत्र चारों वेदों में हो सकता है प्रसंग के अनुसार उस मंत्र के अलग अलग अर्थ हैं वहां पर ऐसे ही यहां पर भाष्यकार ने जो भाष्य किया वो सूत्र से हटकर के नहीं कर सकता यदि उसको हमने ऋषि माना है तो वो सूत्र में जो भी है उसी का व्याख्या करेंगे और वो उसकी भूमिका हो सकती है पूर्व सूत्र की भूमिका हो सकती है आने वाली सूत्र आने वाले सूत्र की भूमिका हो सकती है वो तो कह सकते हम आने वाले सूत्र की भूमिका यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा तो कह सकते हैं अथवा पहले के सूत्र को और ज्यादा स्पष्ट यहाँ कर रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सूत्रों से हटकर के वो भाष्य कैसे कर सकते हैं जिसको हमने ऋषि आपको ऐसा लगता है पर भाष्यकार को ऐसा नहीं लगता अगर भाष्यकार ऐसा भाष्यकारता सूत्र के ऐसा संबंध नहीं है तो अनर्गल लिखते है इसका मतलब हाँ स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिखाने तो, के लिए तो स्पष्ट करने के लिए किसको स्पष्ट करने के लिए किसको स्पष्ट करने के लिए पहले वाले सूत्र को स्पष्ट करने के लिए हो सकता या आगे आने वाले सूत्रों को समझाने के लिए पहले वो उसको स्पष्ट करता है जैसे भाष्यकार खुद बोलते हैं न्यायदर्शन के भाष्यकार वात्सायन बोलते हैं यहां पर उस सूत्र को पहले से हम यहां स्पष्ट कर रहे हैं ऐसा वो बोलते हैं पर ऐसा नहीं होगा सूत्रों से हटकर के कोई अतिरिक्त ही नया ही भाष्य हो ऐसा तो ऋषि नहीं कर सकते अपनी तरफ का उसका अभिप्राय होगा आप पढ़ाने वाले से पूछ लेना वो अपनी तरफ से का मतलब क्या उसकी व्याख्या करके बताएंगे तो अंत तो उनको यहीं पर आना पड़ेगा गत्वा वहीं पर आना पड़ेगा कि उसका स्पष्टीकरण करते हैं अपनी तरफ से स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो तो भाष्य सारा अपनी तरफ से ही स्पष्टीकरण है कौन से सूत्रकार की ओर से स्पष्टीकरण है वो पर वो स्पष्टीकरण अपनी तरफ से जो हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है सूत्र के अनुसार हो रहा है सूत्र से हट करके कोई स्पष्टीकरण थोड़ा देना चाहते हैं भाष्यकार मेरी बात समझने का प्रयत्न कर रहे हैं आप मतलब जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं भाष्यकार वो अपनी तरफ से ही दे रहे हैं मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं लेकिन अपनी तरफ से स्पष्टीकरण जो दिया जा रहा है वो किसके अनुसार दिया जा रहा है उन सूत्रों के अनुसार ही तो किया जा रहा है मतलब वो स्पष्टीकरण क्या उन सूत्रों के अनुसार नहीं है ऐसा आप कह सकते हैं अनुकूल है ना बस बात वही है केवल कथन का भेद है क्यों जी आपको नहीं पकड़ में आ रहा है पकड़ आ, अगर अगर अगर आपको ऐसा लगता है फिर एक बार पूछ लेना उनसे जी जो बादश्य का स्पष्टीकरण करते हैं क्या वो अपनी ओर से जो स्पष्टीकरण करते हैं वो सूत्रों से हटकर के सूत्रों में बिल्कुल नहीं है आगे पीछे कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल सूत्रों से अलग ही अपना स्पष्टीकरण करते हैं अपनी बात वहां पर जोड़ दिया उन्होंने ऐसा कुछ कहना चाहते हैं पूछ करके देखना पता लग जाएगा ठीक है ना उस, उस, फिर वो जब उसका विस्तार करके जब उनके साथ प्रश्न प्रतिप्रश्न करते जाएंगे ना अंत उनको भी वहीं पर आना पड़ेगा अगर अपनी बात कहते हैं तो दर्शन की बात नहीं है फिर अपनी बात कर रहे हो यही तो माना जाएगा ना दर्शन हो सकता। उसी दर्शन की बात नहीं है हाँ बोलो हाँ उसी दर्शन की बात नहीं है फिर वो हो सकता है। देखो आप वही पर आगे ना नहीं देखते हैं, के आ है, हाँ तो में है और कहे हैं। क्या नहीं है वहाँ पर बहुत सारी चीज है सूत्र में तो सूत्र तो सूत्र ही होता है ऐसा कैसे तो मिलेंगे सूत्रों तो में उदाहरण फिर वही बात है भाष्य वो सूत्र के अनुसार किया है या सूत्र से हट करके अपने कोई नया भाष्य वो जो सूत्रों में बिल्कुल नहीं है ये आप कहना चाहते हैं तो, तो, है। तो से है जी। मतलब यानी या, या आप ये कहना चाहते हैं कि वो शब्द का जो लक्षण जो भी कुछ किया महाभशिकार जो, जो, जो भी कुछ बोला बहुत कुछ उसमें शंख का समाधान किया है मैं भी जानता हूँ लेकिन वो जो कुछ भी कहा है वो किसके आधार पर कहा सूत्रों के आधार पर करने के कर अच्छा व्याकरण सूत्रों से भिन्न नहीं ये व्याकरण व्याकरण मतलब से भी तो नहीं है किंतु पानीनी के सूत्रों में नहीं है नहीं। अलग से बात कही व्याकरण की बात है इसमें सकता है कि वो नहीं बात वो नहीं हो रही है बात ये हो रही जिसकी व्याख्या करने के लिए बैठा है वो उसी की व्याख्या करेगा ना वो सूत्र में सीधा सीधा नहीं है उसको तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ सूत्र में सीधा साधा तो किसी को दिखाई नहीं देगा सूत्र तो एक पंक्ति का है और बाश कई पेज का है ठीक है सूत्र है मतलब? नहीं वो ठीक है आप कुछ भी मानते रहिएगा पर मैं तो यही मानूंगा जो भी भाष्यकार लिखता है और वो ऋषि है वो उन्हीं के अनुसार ही लिखेगा सूत्रों के अनुरूप ही लिखेगा वो उन सूत्रों में कहीं ना कहीं वो बात रहेगी वो हमको नहीं दिख रही है वो भाष्यकार को दिख रहा है बस ये है जैसे हम हम लोग भी कोई मंत्र की व्याख्या करते हैं तो वो जो लिखा है उससे बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं वो व्याख्या सारी किसके अनुसार कर रहे हैं मंत्र के अनुसार अर्थात तो मंत्र में वो है तभी उसके अनुसार हम इतनी बड़ी लंबी व्याख्या की हमने ठीक है ना उसमें हम पता नहीं देखो वहां बाढ़ आ रहा है बाढ़ की भी बात कर देते वहां पर ठीक है ना मंत्र में थोड़ा लिखा है वो बाढ़ दा दे दे है, जो दूसरे शास्त्र होते हैं अपने सिद्धांत हैं जो वाक्य कहे उसका एक ही अर्थ होता है एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है तो वो उस प्रसंग में तो ठीक है हमें क्या आपत्ति उस प्रसंग में तो वही अर्थ होगा हम कब कह रहे हैं कि उसी प्रसंग में दूसरे अर्थ भी होते हैं आ, देख लो आप तो हमें तो कोई आपत्ति तो तो नहीं तो है हमें कोई आपत्ति नहीं है उस प्रसंग में जो अर्थ होगा वही अर्थ होगा और कई बार आपको तो यह भी समझ लेना उस प्रसंग में भी ऐसा भी अर्थ हो तो सकता है ऐसा भी अर्थ हो सकता है और ऐसा भी अर्थ हो सकता है ये भी कहता है वो हाँ तो दो है, है। वो तो, तो, तो है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ मैं कब मना करूंगा कि प्रसंग के अनुसार नए कंबल भी होंगे और नौ कंबल भी होंगे ऐसा थोड़ा मैं कहूंगा वो तो प्रसंग के अनुसार नया है तो नया तो होगा और जहां नौ का प्रसंग होगा तो नौ का होगा मेरे कोई आपत्ति नहीं हो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो लौकिक शब्द भी वैदिक शब्दों के अनुरूप होते हैं ये याद रखना जितने भी लौकिक शब्द होते हैं वो वैदिक शब्दों के अनुसारी तो बने हुए हैं आधार तो वही है ये अलग बात है लौकिक शब्द गलत भी होते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ क्योंकि लौकिक शब्दों को बोलने वाला व्यक्ति अज्ञानी होने के कारण से गलत परंपरा बना करके गलत शब्दों का भी प्रयोग करता है लेकिन जो उचित शब्दों का प्रयोग करता है वो वैदिक शब्दों के अनुरूप करता है तो वो वैदिक शब्दों के अनुरूप जप करेगा वहां पर एक वाक्य के अनेक अर्थ होते हैं पर जिस प्रसंग में जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ लेना चाहिए हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें पर ये नहीं कह सकते कि एक वाक्य के एक ही अर्थ होता है अनेक अर्थ नहीं होते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता चाहे वो लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो इस बात को शास्त्र स्वीकार नहीं करता शास्त्र इसी बात शब्द शास्त्र भी यही स्वीकार करता महावाश्य को पढ़ो आप या आप किसी भी शास्त्र को पढ़ो वो भी यही स्वीकार करते हैं कि एक वाक्य के अनेक अर्थ होते हैं तभी तो अर्थवाद आ, आ, आ, आ, आया है वहां पर लौकिक शब्दों में भी अर्थवाद होता है और वैदिक शब्दों में भी अर्थवाद होता है न्यायदर्शन में इस बात को आपने पढ़ा भी है ठीक है अनेक अर्थ लौकिक वाक्यों का नहीं होता ऐसा आपका सिद्धांत है बस बस इतना ही ठीक है हमें क्यों आपत्ति नहीं हम प्रसंग से अट कर के कोई कहना नहीं चाहते ठीक है ना फिर आगे हाँ जी बोलिए शब्द नेत्र से गृहित नहीं होता है नहीं लिखा हुआ नहीं है जो हम बोलते जो सुन रहे हैं ना आप ओम इधर इधर उधर मत जाइए इधर उधर मत जाइए जो मैं पूछना बोलना चाह रहा हूं उसको आप समझ लीजिएगा लिखे हुआ तो दिख रहा है उसकी बात ही नहीं हो रही है जो उच्चारण से जो शब्द उत्पन्न हो रहा है किसी संयोग से विभाग से जो शब्द उत्पन्न हो रहा है ओम आपने सुना किससे सुना कान से या ने आंख से कान से सुना है आंख से तो नहीं देखा उसको बस यही कहना चाहते हैं जो उत्पन्न होने वाला जो शब्द है वो जो है कानों से ही सुनाई देता आंखों से नहीं ये कहना चाहते हैं लिखा हुआ जो शब्द है क्योंकि वो उसमें रूप है इसलिए आंख से दिखता है इस लिखे हुए शब्द की बात नहीं हो रही ठीक है थीके? आगे बढ़े सूत्र संख्या 25, तस् खालू तस् शब्द बोलिए गुण से स तो अपवर्ग कर्म भी, भी। साधर्म्यम गुण होता हुआ भी शब्द गुण होता हुआ भी उसका अपवर्ग होता है अपवर्ग का मतलब विनाश या अपवर्ग का मतलब मोक्ष नहीं याद रखना और वहां पर भी अपवर्ग का अर्थ भी वहां पर भी दुख का विनाशी होता है याद रखना जिसको अपवर्ग कहते हैं वहां दुख का विनाश ही होता है दुखों से छूटना ही अपवर्ग है न्यायदर्शन में भी यही पढ़ा है ना आपने तो यहाँ अपवर्ग का मतलब है विनाश गुणस्य सतह अपवर्ग शब्द से शब्द गुण होता वह भी उसका अपवर्ग होता है यानी नाश होता है कर्म भी साधर्म्यम ये कर्म के साथ समानता है ये कहना चाहते हैं जी? नहीं अभी केवल वैसे बता दिया आपको भाष्य को देखिए शब्दों गुणों अस्ति इति सिद्धम शब्द गुण है यह बात सिद्ध हो गई तथापि गुण होता हुआ भी तस् यो अपवर्गा उस शब्द का जो अपवर्ग है अर्थात आशु विनाशः शीघ्र नष्ट होने वाला है सद्यो विनाश सद्य उसी आशु को ही को अच्छा धीरे से ठीक है शब्द गुण है यह सिद्ध होता है तथा अपी फिर भी तस् यो अपवर्गा उस शब्द का जो विनाश है कैसा विनाश तो कहते हैं आशु विनाश हा। उस आशु विनाश को ही खोला है सद्यो विनाश शीघ्र नष्ट होता है इति ऐसा जो व्यवहार है शब्द के लिए यह व्यवहार कर्म भी सह साध्यम अस्ती कर्मों के साथ समानता है अर्थात कर्म भी शीघ्र नष्ट होते हैं और शब्द भी शीघ्र नष्ट होते हैं तो दोनों में समानता है यह कहना चाहते हैं शब्दों अन्य गुण सदृश स्थायी न शब्द जो है बाकी गुणों के समान शब्द के अलावा जो बाकी गुण हैं रूप रस गंध स्पर्श बहुत सारे गुण हैं बाकी गुणों के समान स्थायी रहने वाला नहीं स्थाई का मतलब देर तक रहने वाला जैसे रूप रस गंध शब्द जो स्थाई रहते हैं ऐसे स्थाई रहने वाला शब्द गुण नहीं कर्म सदृशो अस्थाई इति कर्म के समान वो अस्थाई वाला है यह बात कर्म भी सह साध्यम एत शब्द से इस शब्द का कर्मों के साथ समानता है स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ शब्द गुण होता हुआ भी शब्द गुण होता हुआ भी शीघ्र नष्ट होने वाला है यह कर्मों के साथ यह मतलब यह शब्द कर्मों के साथ समानता रखता है यह कर्मों के साथ समानता है स्पष्ट हो गया भूमिका को देखिएगा शब्दस्य आशु उच्चेते। शब्द शब्द का का जो अपवर्ग है, कैसा विनाश, विनाश है आशु विनाश उच्चते शीघ्र नष्ट होता ऐसा कहा जाता है स कथम गुणस्थ रूपादिवत यद न एव स्थिर तो कहते हैं शब्द आशु विनाश वाला ऐसा कहा जाता है गुणस रूपादिवत गुण जो है बाकी रूप आदि गुणों के समान यावत द्रव्य भावित्वात जब तक द्रव्य रहता है तब तक वो रहे विनाशे न भवितव्यम उसको विनाश नहीं होना चाहिए जैसे बाकी गुण जब तक द्रव्य रहता है तब तक रहते हैं वैसे शब्द को भी वैसा ही रहना चाहिए क्योंकि वो भी गुण है उसको स्त्री ही क्यों ना माना जाए ये प्रश्न है प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जो यानी गुण जो है जब तक द्रव्य रहते हैं तब तक गुण रहते हैं द्रव्य समाप्त तो होंगे तो गुण भी समाप्त हो जाएंगे रूप को लो रस को लो गंधक बाकी जितने भी गुण हैं उनको लो तो जब तक वो द्रव्य रहेगा तब तक वो गुण रहेंगे और शब्द भी गुण है तो उन गुणों के समान इसको भी स्थाई क्यों ना माना जाए इसको शीघ्र नष्ट होता ऐसा क्यों कहा जा रहा है यह प्रश्न है स्पष्ट हो गया प्रश्न अत्र उच्चत संदर्भ में उत्तर दिया जा रहा है बोलिए सतो लिंग अभावात सतह लिंग अभाव शब्द विद्यमान रहता है ऐसा अगर माने तो लिंग अभावाद उसका लिंग दिखाई देना चाहिए उसका चिन्ह पता लगना चाहिए कि हां शब्द रहता है पर उस लिंग का अभाव है भाष्य को देखिएगा श्रोत्रेन्द्रियण ग्राह्य शब्दः शब्द जो है श्रोत्रेंद्रिय से गृहित होता है इति उक्तम ऐसा आपने पहले कहा है उच्चारण काले ताड़न काले च चन शब्द श्रोत्रेण श्रुयते उच्चारण काले जब उच्चारण करते हम या ताड़न काले ताड़न का मतलब है जैसे नगाड़ा आदि भेरी आदि से हम जब उसको ताड़न करते हैं उस समय में तो उच्चारण के काल में ताड़न के काल में शब्द सन शब्द होता हुआ यानी शब्द उत्पन्न होता हुआ श्रोत्रे न श्रूयते श्रोत्रेन्द्री से सुनाई देता है किंतु उच्चारणाथ ताड़नाच प्राग् ऊर्धव वा श्रवणात् न शूयते किंतु उच्चारण काल से और ताड़न काल से प्राग प्राग का मतलब पहले उच्चारण से पहले ताड़ना करने से पहले अथवा ऊर्ध्व ऊर्ध्व का मतलब बाद में उच्चारण के बाद में या ताड़न के बाद में श्रवणा न श्रूयते सुनने के बाद में फिर नहीं दोबारा सुनाई देता है एक बार आपने सुन लिया उसके बाद दोबारा नहीं सुनाई देता है पकड़ में आ रहे ना ये कहना चाहते हैं उच्चारण करने से पहले भी नहीं सुनाई देता उच्चारण के बाद में आपने एक बार सुन लिया उसके बाद में भी सुनाई नहीं देता अगर शब्द को स्थिर मानते तो उच्चारण से पहले भी सुनाई देना चाहिए था और उच्चारण के बाद में भी सुनाई देना चाहिए था पर ऐसा नहीं है ये कहना चाहते हैं तस्य अविद्यमान क्यों नहीं सुनाई देता उच्चारण से पहले या उच्चारण के बाद में तो कहते हैं तस्य अविद्यमान वो है ही नहीं है शब्द इसलिए उच्चारण से पहले सुनाई नहीं देता है और उच्चारण के बाद में क्यों नहीं सुनाई देता नष्टत्वा नष्ट होने से ये कहना चाहते स्पष्ट हो गया यदि यदि खलु उच्चारणना शब्दो अस्ति इति तस् सतो विद्यमानस्य विद्ध लिंग लिंग्य प्रमाण श्रोत्रगोचर भविते हैं यदि प्राग उच्चारणाड़ण से पहले ताडन से पहले अथवा बाद में शब्दो अस्ति इति शब्द है ऐसा अगर आप मानते हैं तो तस् सतह उसके होने का उस सतह को कोला है विद्यमान उसके विद्यमान का लिंगम लिंग होना चाहिए लिंग का मतलब क्या है ये ना लिंग जिससे जाना जाता है वो लिंग है तत्प्रमाणम वो लिंग ही प्रमाण है क्या प्रमाण है श्रोत्रगोचरत्व भवेत फिर वो कानून से सुनाई देना चाहिए श्रोत्रगोचर लिंग है यानी कानों से सुनाई देना ये लिंग है ठीक है ना अगर शब्द है उच्चारण से पहले भी है उच्चारण के बाद में भी है है ऐसा अगर आप मानते हैं तो कानों को सुनाई देना चाहिए क्योंकि ये लिंग है कान कान जो है वो लिंग है शब्द को सुनने के लिए पर ऐसा कोई लिंग ऐसा कोई प्रमाण तो हमको दिखाई नहीं देता है न च अस्थि लिंगम प्र, प्रमाणम श्रोत्रगोचरत्वम प्रत्यक्षम प्रमाणम अनुमानम वो कहते हैं न चाह अस्थिलिंगम ऐसा कोई लिंग ही नहीं है अर्थात ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है जो कि श्रोत्र गोचरत्व कानों से सुनाई दे ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ना अनुमान प्रमाण है ना तो अनुमान प्रमाण है और ना प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कहना चाहते हैं इसलिए कहना चाहते हैं न ही ताड़नाद्वा प्राग ऊर्धव च्रवणाद श्रोत्रेण प्रत्यक्षते न अनुमीयते अंत में उपसंहार कर रहे हैं कहते हैं न ही उच्चारणा प्राग उच्चारण से पहले अथवा ताड़नात्ग ताड़न से पूर्व अथवा ऊर्धव बाद में उच्चारण के बाद में या ताड़न के बाद में सुन लेने से श्रोत्रेण श्रोत्र से प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष न श्रुयते वो सुनाई नहीं देता है न अनुमियते, न अनुमान होता है पकड़ में आ रहा है उच्चारण से पहले न तो प्रत्यक्ष होता है उसका न अनुमान होता है उच्चारण के बाद में ना प्रत्यक्ष होता है ना अनुमान होता है एक बार सुन लिया उसके बाद चला गया समाप्त हो गया फिर रहता ही नहीं ना तो प्रत्यक्ष होता है वो ना अनुमान से उसको जान सकते हैं ये कहना चाहते हैं हाँ जी उसकी उसकी क्षमता जितनी है उतनी देर तक सुनाई देगी उसके बाद में थोड़ा सुनाई देगी उसको नहीं ऐसा है शब्द शब्द को उत्पन्न करता है ठीक है ना जो शब्द उत्पन्न होता है क्योंकि शब्द तो मैंने यहां बोला लेकिन आपको वहां सुनाई दे रहा है तो वो क्या करता है शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है फिर वो दूसरे को उत्पन्न करता है वो दूसरे को उत्पन्न करता है उसकी एक क्षमता है वो क्षमता समाप्त हो गई तो समाप्त हो जाएगा ये है तो जब तक वो समाप्त नहीं होगी तब तक आप तक सुना देगा मैं यहां पर बोल रहा हूं यहां आप तो सुन रहे हैं और वो वहां पर जो खड़े हो मान लो आना सागर के वहां पर किनारे पर उसको नहीं सुनाई देगा वहां तक जाएगा जा ही नहीं सकते शब्द बीच में समाप्त हो जाएगा ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी नहीं उनके लिए कौन सा शब्द है हमारा बोला हुआ शब्द कोई भी शब्द, कोई भी शब्द कैसे होगा चमगादड़ दड़ के लिए जो बोल रहे हैं ना वो तो शब्द उत्पन्न होता है वहाँ पर जब वो वहाँ से निकलता है ना चमगा दड़ तो वायु के साथ जब संयोग होता है वो संयोग से शब्द उत्पन्न होता है उस शब्द को सुनता वो जाता है जैसे जैसे वो गमन कर जैसे जैसे उसकी क्रिया हो रही है वैसे वैसे शब्द उत्पन्न होता जाता है उस शब्द के आश्रय से वो जाता रहता है और जहां शब्द टकरा के वापस आ जाता है तो समझ में आता है उसको कि यहां पर कुछ है अब वहां आगे नहीं जा सकता हूं वहीं रुक जाता है ऐसा है। समझ में आ गया वो वो शब्द इतना फ्रिक्वेंसी उसकी इतना हाई है वो हमको नहीं सुनाई देगा लो फ्रिक्वेंसी वाला शब्द भी नहीं सुनाई देगा हाई प्रीक्वेंसी वाला शब्द भी हमको नहीं सुनाई देगा क्योंकि हमारे कानों में उतना सामर्थ्य नहीं है जब आवाज बहुत बढ़ा देते हैं ना बहुत अधिक बढ़ा देता है तो हमारे कान कानी काम नहीं करते ठीक है ना वो इतना हाई प्रीक्वेंसी का होता है वो हमारे कान उनको पकड़ नहीं सकता तो वो जो शब्द उत्पन्न होता है वहां पर वो शब्द उत्पन्न तो हो रहा है क्योंकि बहुत अधिक उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है जिसको हम नहीं सुन सकते वो चमगादड़ ही सुन सकता है उसी शब्द के आश्रय से ही वो गमन करता है मतलब उसको पता लगता है कि यहां से निकल सकता, निकल सकता है चमगादड़, क्योंकि उसको तो दिखता नहीं है फिर वो उसको पता कैसे चल रहा है कि यहां से मैं जा सकता हूं क्योंकि वह शब्द आगे बढ़ता जा रहा है ठीक है ना तो वो गमन करता जा रहा है हाँ जी वो अंधा होता है चमगादड़ चमगाड़ शब्द के द्वारा आंख आंख नहीं होता का मतलब यह है कि उसके आंख काम नहीं करते होंगे जो भी कारण है पर वो देख करके नहीं चलता वो शब्द को सुन करके चलता है ऐसा है। चले हा जी सूत्रार्थ शब्द को विद्यमान मानने पर शब्द को विद्यमान मानने पर उसके विद्यमानता का कोई भी प्रमाण ना होने से उसकी विद्यमानता का कोई भी प्रमाण ना होने से शब्द बना नहीं रहता है अर्थात नष्ट होता है स्पष्ट हो गए पुनश्च और एक बात बोलिएगा नित्य वैधर्म्याथ नित्य के साथ वैधर्म्य होने से यह सूत्रकार सरल है शब्द का नित्य के साथ वैधर्म्य होने से शब्द अनित्य है नष्ट होता है हा लिख सकते हैं नित्य वस्तु के साथ सूत्रार्थ नित्य वस्तु के साथ नित्य वस्तु के साथ शब्द का वैधर्म्य होने से नित्य वस्तु के साथ शब्द का वैधर्म्य होने से शब्द को अनित्य मानना चाहिए भाष्य को देखिए नित्यस्य धर्म नित्य वस्तु के धर्म से विपरीत होने से नित्य वस्तु के धर्म से विपरीत होने से नित्यस्य से धर्म नित्य का जो धर्म है वो तो कैसा होगा स्वग्रहना साधन कर नित्य निरंतर ग्रहण प्राप्ति नित्यस्य धर्म नित्य का धर्म किस तरह का होता है स्वग्रहण साधने ना अपने ग्रहण कराने के साधन से उस साधन को ही खोला है करणेना करण करण कहते साधन को तो अपने ग्रहण कराने के साधन रूपी करण से नित्यम नित्यम को खोला है निरंतरम ग्रहणम प्राप्ति निरंतर उसका ग्रहण अर्थात प्राप्ति होनी चाहिए यदि शब्द को नित्य माना जाता है तो उसको निरंतर ग्रहण होना चाहिए उस शब्द का हमें जो मैंने शब्द बोला ओम बस आपको सुनाई देता ही रहना चाहिए क्योंकि वो नित्य है तो निरंतर उसका श्रवण होना चाहिए पर किसी शब्द का निरंतर श्रवण हो ही नहीं सकता शब्दस्तु स्तु स्वग्रहण साधने न नित्यम निरंतरम गृहते इसलिए वो कहते हैं शब्दस्तु ये जो शब्द है स्वग्रहण साधन अपने ग्रहण कराने का जो साधन है कर्ण कर्णेन्द्रिय उस कर्ण रूपी श्रोत्रेन्द्रिय नित्यम अर्थात निरंतरम न गृहते वो निरंतर गृहित नहीं होता है अथचा और एक बात कहना चाहते हैं नित्यम वस्तु नो पद्यते नोत्पद नित्यम वस्तु नोत्पद्य नित्य वस्तु उत्पन्न नहीं होती है नित्य वस्तु तो पहले से है वो कैसे उत्पन्न होगी नती और नष्ट होती है नित्य वस्तु न उत्पन उत्पन्न होती है और नष्ट होती है शब्दों न तथा शब्द ऐसा नहीं है शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है स्पष्ट हो गया अपितु ये नित्य वैधर्म नित्य वस्तु के साथ वैधर्म है अपितु अनित्यश्च अयम कारणत ये अगला सूत्र है बोलिए अनित्यश्च अयम कारणत यह कारण से उत्पन्न होता इसलिए हा हा। है इसलिए अयम शब्द है अनित्य है यह शब्द अनित्य है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा यह शब्द अनित्य है यह शब्द अनित्य है कारण से उत्पन्न होने से भाष्य को देखिएगा शब्द भूतवा नूतवती यो नित्यो भवती न तथा सवती बहुत सरल है शब्द जो है शब्द भूतवा न नवती इसका अन्वय है शब्द होकर के बाद में नहीं रहता है शब्दा शब्द खलु शब्द निश्चित रूप से भूतवा होकर के नवती फिर नहीं रहता है यो नित्यो भवति, जो कोई भी वस्तु नित्य होती है न तथा सब होती, वो शब्द के समान नहीं होता है मतलब हो करके नहीं होता वो ऐसा नहीं होता है स सर्वदा भवति ही नित्य वस्तु तो सदा ही उसी रूप में रहती है जिस रूप में वो है शब्दो अभूतवा पूर्वतो न भवत भवन पश्चात भवति। शब्दों अभूतवा, अर्थात पूर्वतो न भवन पश्चात भवति। शब्द जो है अभूतवा, ना हो करके उसी को खोला है पूर्वतो न भवन पहले से ना होता हुआ पश्चात भवति, बाद में होता है पहले से ना होता हुआ बाद में होता है अर्थात उत्पन्न होने से पहले नहीं था उत्पन्न होने के बाद में विद्यमान है ऐसा है कारणतश्च वो कारण से होता है वो कारण क्या है उच्चारणात, उच्चारण से अथवा भेरी दंडात भेरी दंडादि ताड़नाद भेरी डंडे आदि के ताड़न से शब्द उत्पन्न होता है यानी संयोग से विभाग से शब्द उत्पन्न होता है ये सब कारण है शब्द की उत्पत्ति में तस्मात शब्दो न पूर्वतो विद्यमानो अस्ति। अस्थि तस्मात इसलिए शब्द पहले से विद्यमान नहीं है किंतु स अनित्यः वो तो अनित्य है वो बाद में उत्पन्न होता है Sorry. हाँ जी जैसे में तो में हाँ उसकी चर्चा ही नहीं है तो उत्पन्न होने वाले शब्दों की चर्चा है हां जी जहां शब्द को नित्य माना है वो कारण शब्द को जाति को नित्य माना है जो मीमांसा में जो शब्द को नित्य बताया है वो जाति को नित्य बताया है। जैसे अत्व कत्व वो जो जाति है वो नित्य है वहां पर जो भी बात मानो मीमांसा में जिस शब्द को नित्य बताया है वो उच्चारण वाले शब्द को नित्य नहीं बताया वहां जो अत्व है कत् है अकारपना वो जो जाति है वो नित्य है वो सदा रहेगा उसी से तो आ रहे हैं सारे शब्द अगर जाति को नित्य नहीं मानेंगे तो फिर आप गो को कभी समझ ही नहीं सकते गोत्र सदा रहता है इसलिए गाय आपको दिखता है व्यक्ति तब आएगी व्यक्ति तब आता है जब जाति पहले से विद्यमान हो जाति ही नहीं है तो व्यक्ति को कहां से पहचान हो गया क्या वो एक दूसरे के कारण होते उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर जाति नित्य है तभी जाकर के आपको ये सब समझ में आता है जाति नीति का मतलब है वही वाली बात है अंडा पहले है और आ, मुर्गा पहले है वो वाली बात है तो कारण पहले ही होता है ना तो वो कारण है जाति कारण है फिर वही वाली बात आ गए आप अंत तो आप वही पर आते हैं बात को समझने का क्यों प्रयत्न नहीं करते हैं भाई व्यक्ति जो है अंडे के कारण से है यहाँ जाति जो कहा जा रहा है वो कारण को बताया जा रहा है जाति से केवल ये जाति नहीं व्यक्ति के कारण से जाति है और जाति ना हो तो व्यक्ति भी नहीं हाँ आपको उल्टा ही लगेगा हमेशा <laughs> <था। laughs> तो ठीक है ऐसा है ये अत्व तत्व ये सब जितने भी है ना ये कहाँ रहता है, उस वर्ण, जो वर्ण है उस वो वर्ण कहाँ रहता है तो आपने कहां अपने आप में उसका तो कोई आधार तो देखिये शब्द तो किसी का गुण है वो द्रव्य आश्रित रहता है वो द्रव्य बताना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं रहता है रहता है कहने से काम थोड़ा चलेगा मतलब वो शब्द है तो वो शब्द कहाँ रहेगा द्रव्य में रहता है आकाश में रहता है ठीक है ना और ईश्वर के ज्ञान में भी रहता है ठीक है ना इसलिए वो जाति जो है नित्य है आ, आ, पर यही तो हम कहना चाह रहे हैं फिर आप तो बिना व्यक्ति के कहाँ से आएगा तो आएगा है वो, वो नित्य है तो नित्य सदा रहता है फिर वहां व्यक्ति की व्यक्ति की क्या आवश्यकता है व्यक्ति तो उत्पन्न होता है वो बाद में आता है कारण है तब व्यक्ति उत्पन्न होकर के आ रहा है कारण ही नहीं तो व्यक्ति कहां से आएगा ठीक है चले हाँ जी हाँ शब्दपना वो शब्दत्व होता है हाँ वही शब्दपना ठीक है नहीं होता है ना शब्दपना गुणों में गुणों में जाति रहती है ना आ? तो जैसे गोतु है गोतु जो है किस में रहता है गाय द्रव्य में और द्रव्यत्व द्रव्य में रहता है जैसे और गुणत्व गुण में रहता है और कर्मत्व कर्म में रहता है आपने पढ़ लिया था ना पहले तो ऐसे शब्दत्व जो है शब्द में रहता इस में है इसमें क्या पति है हाँ जी आप जब प्रयोग कर रहे हैं इससे पता लग रहा है है कि व्यक्ति में जाति रहता जैसे आप वो कोई बात नहीं मेरे से छल मत करना मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को शब्दत्व शब्द में रहता हमें कोई आपत्ति नहीं हम शब्दत्व की बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो हम तो शब्द की जो जाति शब्द का जो मूल कारण है उसकी बात कर रहे हैं शब्दत्व तो शब्द में रहता हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन शब्द बले नष्ट हो जाए लेकिन शब्दत्व कभी नष्ट नहीं होता याद रखना ये तो हम कहना चाहते गाय बले नष्ट हो जाए लेकिन गोतव नष्ट नहीं होता जाति हो नित्य है जाति को नित्य स्वीकार किया है बस जो ठीक है उसी को मानो ना फिर फिर क्यों परेशान होते हो चलिए आगे चलिए आगे बोलिए निकारा ये शब्द को लेकर के और बात कही जा रही है पहले समझ लीजिएगा कारणतः शब्दस्य से न खु असिधम किंतु कारणात् कार्यत्म सिद्धमेवा यह दो निषेध है दो निषेध जो है सकारात्मक बताते यानी एक बार निषेध का मतलब नहीं और दो बार निषेध करेंगे तो है इस अर्थ को बताता है ऐसे यहां पर है कह रहे हैं कारणता शब्दस्य से कार्यत्व न खलु असिद्धम कारण से शब्द का कार्यत्व असिद्ध नहीं है अर्थात किंतु कारणात्व सिद्धमे सिद्धमेव। कारण से उसका कार्यत्व सिद्ध ही होता है स्पष्ट हो गया लिखना है आपको लिखिएगा कारण से शब्द का कार्यत्व कारण से शब्द का कार्यत्व असिद्ध नहीं होता है असिद्ध नहीं होता है किंतु कारण से कारण से शब्द का कार्यत्व सिद्ध होता ही है क्यों ऐसा तो कहते हैं विकार धर्मत्वाद कार्य कारी जो है विकार धर्म वाला होने से यह नियम है कारी जो है विकार धर्म वाला होता है कारी में विकृति आती है शब्दो विक्रियते जी कैसे क्या आप किसी भी कार्य को लाओ आप वो उसमें विकार आता नहीं आता ये कपड़ा में कपड़े में विकार हो रहा है नहीं हो रहा हाँ बदलाव विकार का मतलब बदलाव परिवर्तन घटना ठीक है ना ये है विकार तो शब्दों विक्रियते शब्द में भी विकार आता है विकारम आपद्यते उसमें विकार उत्पन्न होता है घट घड़े आदि के समान जैसे घड़े वस्त्र आदि पदार्थों में विकार उत्पन्न होता है वैसे शब्द में भी विकार उत्पन्न होता है उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं यथा घटपटादि कार्यम वस्तु जैसे घड़ा वस्त्र आदि जितने भी पदार्थ हैं ये कार्य वस्तु ये कार्य वस्तु हैं शनि शनई विकारम आपद्यमान धीरे धीरे विकार को प्राप्त होता हुआ, धीरे धीरे विकार को प्राप्त होता हुआ, क्रम से को, को, जीर्णता सन प्राप्त होता हुआ, विनष्टो अंत में विनाश को प्राप्त होता है यह घड़ा वस्त्र आदि के बारे में बताया यहां पर घड़ा आदि जो है वो धीरे धीरे विकार को प्राप्त होता हुआ क्रम से वो निर्बलता को जीर्णता को प्राप्त होता हुआ अंत में जाकर के विनाश को प्राप्त होता है तथा उसी प्रकार शब्दों की शब्द भी तीव्रत तीव्रता तीव्र तमत्वम तीव्रत्वम मंदत्वम तीव्रत्व ये तो तरत्व लंबा है तो कहते हैं तीव्र तमत्व शब्द भी जब आप मैं बोला ओम कितना तीव्र आपको सुनाई दे रहा है लेकिन दूर रहने वाले को वो थोड़ा सा आपसे कम सुनाई देगा और उससे भी दूर वाले को उससे भी कम सुनाई देगा तो सबसे पहले कहा तीव्र तर तीव्र सबसे अधिक सुनाई देता सब सबसे तेज फिर तीव्र तरत्व उससे थोड़ा कम तेज और तीव्रत्व और कम फिर कहे मंद मंदत्व फिर मंद सुनाई देता है मंद तरत्वम और मंद सुनाई देता है और मंद तमत्व और कम मंद सुनाई देता है इस प्रकार विकारम आपना इस प्रकार के विकार को प्राप्त होता हुआ क्रमे क्रम से नैर्बल प्राप्तवन निर्बलता को प्राप्त होता हुआ अंत में विनष्टो विनष्टोवती विनष्ट हो जाता है शब्द भी सूत्र। न च असिद्धम विकाराथ कारण से शब्द का कार्यत्व सूत्रार्थ बता रहा हूं कारण से शब्द का कार्यत्व कारण से शब्द का कार्यत्व असिद्ध नहीं होता है बल्कि सिद्ध होता है कारण से शब्द का कार्यत्व असिद्ध नहीं होता है बल्कि सिद्ध होता है विकार धर्म वाला होने से विकार धर्म वाला होने से हो रहा है जी अब एक बात पूर्व पक्षी कहना चाहता है यहां पर वो ये कहना चाहता है शब्द को विनाश नहीं मानना चाहिए शब्द का विनाश होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होता है वो अभिव्यक्त होता है वो प्रकट होता है अब यहां पर प्रकट और उत्पन्न में दोनों में अंतर है सिद्धांत यह मानता है शब्द उत्पन्न होता है अपूर्व पक्ष कहना चाहता हूं उत्पन्न नहीं होता वो तो प्रकट होता है अर्थात वो शब्द को नित्य मानता है शब्द पहले से है केवल वो प्रकट हो रहा है उच्चारण से प्रकट हो रहा है उत्पन्न नहीं होता भेरी आदि से जो ताड़न आदि हम करते हैं वहां पर उत्पन्न नहीं हो रहा है पहले से शब्द केवल वो प्रकट करता है नगाडा आदि जो है वो शब्द को प्रकट करता है ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी पकड़ में आ रहा है उसी बात को लेकर के भूमिका बनाई जा रही है देखिए शब्द कारणत कार्यरूपे न अतः अतएव तीव्रत्व मंदत्व विकारम आपद्यमानो विनष्टो भवति इति न वो कहता है शब्द कारण से कार्य रूप से उत्पन्न होता है शब्द कारण से कार्य रूप से उत्पन्न होता है अतः अतएव इसलिए शब्द का तीव्रत्व मंदत्व के रूप में विकार को प्राप्त होता हुआ विकार को प्राप्त होता हुआ नष्ट होता है ऐसा नहीं है पकड़ में आ रहा है जी शब्द कारणता कार्य रूपेण उत्पद्यते अत एवं तीव्रत्व मंदत्व विकार आपद्यम विकार कु प्राप्त होता हुआ विनष्टो भवति इति न वो नष्ट होता है ऐसा नहीं है किंतु फिर क्या है खलु स्थिति स खलु वह जो शब्द है विद्यमान विद्यमान रहता रहता हुआ हुआ यानी पहले से ही विद्यमान रहता हुआ। वेंजकादि भी। वेंजक कहते हैं प्रकट करने वाले शब्द को प्रकट करने वाले को व्यंजक कहते हैं तो व्यंजकादि भी प्रकट करने वाले कारणों से व्यज्य प्रकट होता है कैसे उदाहरण से समझा रहे हैं प्रदीपे न्यंजकना स्थिर गटाधिवत उदाहरण दिया उसने प्रदीप यानी दीपक रूपी व्यंजक से स्थिर गटाधिवत पहले से रहने वाले घटा घड़े वस्त्र आदि को जैसे वो प्रकट करता है दीपक व्यंजक है और पहले से रहने वाले घड़े वस्त्र आदि को वो दीपक आकर के प्रकट करता है ऐसे ही शब्द पहले से है केवल उच्चारण उस शब्द को प्रकट करता है उड़ना उसको प्रकट करता है ये कहना चाहता है पूरुपक्षी इसलिए सो so, अभिव्यक्त सन एवं शब्द तीव्रत्वम मंदत्वम आपद्यते सो so, अभिव्यक्त सन वह शब्द अभिव्यक्त होता हुआ ही तीव्रत्व को मंदत्व को प्राप्त होता है उच्चेता अगर ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहे तो तो उसका समाधान सूत्रकार कहते हैं बोलिएगा अभिव्यक्त हो दोषार्थ दो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा शब्द की अभिव्यक्ति को मानने पर शब्द की अभिव्यक्ति को मानने पर दोष आने से शब्द की अभिव्यक्ति को मानने पर दोष आने से शब्द को नित्य या स्थिर नहीं मान सकते शब्द को नित्य या स्थिर नहीं मान सकते सूत्र स्पष्ट हो गए जी शब्द की अभिव्यक्ति को मानने पर दोष आने से शब्द को स्थिर या नित्य नहीं मान सकते क्या दोष आएंगे वो भाष्यकार बताएंगे भाष्य में अभिव्यज्य शब्द स्थित सन इति मन्तव्ये दोषो अस्ति। शब्द स्थित सन शब्द पहले से विद्यमान होता हुआ प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है इति मन्तव्ये किसी व्यंजक से प्रकट करने वाले कारण से ऐसा मंतव्य ऐसा मानने पर दोषो अस्ति उसमें दोष है दोषात अर्थात दोष हेतु हो। दोष होने से ऐसा मानने में दोष है वहां दोष हेतु बन रहा है मतम एक युक्तम, दोष वहां कारण है मतम एक न युक्तम ये मत युक्ति युक्त नहीं है किसका पूर्व पक्षी का इति आकांक्षा ऐसी आकांक्षा इस सूत्र में है अर्थात इस आकांक्षा में वहां नकारस्य सूत्रे विद्यमानता अस्ति सूत्र में वहां नकार है सूत्र में दिख नहीं रहा है नकार लेकिन नकार की आकांक्षा है इस सूत्र में पकड़ में आ रहे आप लोग अभिव्यक्तो दोषात शब्द नित्य ना ऐसे इस नकार की अध्यहार करना इस नकार की आकांक्षा है सूत्र में ये कहना चाहते हैं जैसे मैंने सूत्रार्थ में बताया ना अभिव्यक्ति को मानने पर दोष आने से शब्द नित्य नहीं है ये जो नहीं जो बोला है ना ये नहीं इस सूत्र के साथ में जुड़ जाता है ये कहना चाहते हैं अब आगे देखिएगा जो भाष्यकार कहना चाहते हैं घटपटादया पदारूप संख्या आकार पिमा सह पूता खल एक प्रदीपक्रियण ने अव्यज्यदया पदार घड़ा वस्त्र आदि जितने पदार्थ हैं वे सब पदार्थ स्वस्व रूप अपने अपने रूपों को लेकर संख्या संख्या के साथ में आकार उनके आकार के साथ में और उनका परिमाण उनका लंबाई चौड़ाई इन सब के साथ पूर्वतः स्थिति पहले से विद्यमान है पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं यानी हमारे सामने मान लीजिएगा इस वि, विशाल कक्ष में अंधेरा है बहुत अंधेरा है पर हम सब लोग बैठे इस अंधेरे में लेकिन बाहर से आने वाले कुछ भी नहीं दिख रहा है घोर अंधेरा है ठीक है तो हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं पहले से विद्यमान है और हमारे जो रूप है अलग अलग है मैं सावला हूं कोई गोरा है कोई बालों वाला है कोई बिना बाल का है ठीक है ना ये अलग अलग रूप है और संख्या भी हमारी एक दो तीन चार जितनी भी संख्या हमारी संख्या भी साथ में और फिर कहा आकार हमारे आकार भी अलग अलग है और परिमाण भी अलग है कोई पांच फुट छ इंच का है कोई दस इंच का है कोई छुट फुट का है ठीक है ना ये परिमाण भी है इन सब के साथ हम पहले से विद्यमान है खलु एके न अब इसके आगे देखिए एक प्रदीप के न एक ही दीपक से एक ही टार्च से एक ही लाइट से समान देशे एक ही स्थान पर जहां पर हम बैठे हुए हैं उसी स्थान पर समान इंद्रियन समान ने समान इंद्रियन एक ही इंद्री से वो कौन सी इंद्री है नेत्रेना नेत्र इंद्री से अभिवेज्यंते सभी लोग प्रकट होते हैं मतलब एक ही नेत्र इंद्री से सभी लोगों को देखता वो एक साथ एक स्थान पर समझ में आ रहा है ना वो व्यक्ति लाइट के माध्यम से दीपक के माध्यम से एक स्थान में बैठे हुए हम सबको एक साथ देख रहा है नेत्रेंद्री से ना तथा शब्द पर शब्द ऐसा नहीं है शब्द पहले से होता तो इसी तरह आपको शब्द प्रकट होंगे पर ऐसा नहीं है शब्द ना तथा शब्द बेरी दंडाभि कल्पित व्यंजके न सर्वे शब्द अभिव्यजते वो कहते हैं भेरी दंडाभिघातना भेरी के डंड के अभिघात से उसको पीटते हैं ना उस पर डोलक पर उस अभिघात से कल्पित व्यंज आपने इसको तो व्यंजक माना है ये प्रकट कराने वाला माना है यह तो कल्पना है आपकी इस कल्पित व्यंजन को मान भी लें इस कल्पित व्यंजक से न सर्वे शब्द अभिव्यजनते सारे शब्द प्रकट नहीं होते धम धम धम एक ही प्रकार के शब्द प्रकट होता है सब प्रकार के शब्द प्रकट नहीं होते क्योंकि शब्द तो पहले से है ना तो उस व्यंजक से सारे शब्द प्रकट होने चाहिए पर सारे शब्द प्रकट नहीं होते ये कहना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं न सर्वे शब्द अभिव्यज्यंते श्रोत्रे न श्रूयते व न सारे शब्द प्रकट होते हैं न श्रोतेंद्रिय से वो सारे शब्द सुनाई देते हैं। एवं एक मनुष्य से उच्चारण प्रयत्न एक मनुष्य के उच्चारण रूपी प्रयत्न से जैसा मैं एक मनुष्य हूं मेरा उच्चारण रूपी प्रयत्न से कल्पित व्यंजकना जो उच्चारण रूपी व्यंजक है मेरा इस कल्पित व्यंजक से एक वर्ण अभिव्यक्तो एक ही वर्ण अभिव्यक्त ओम इस एक वर्ण के अभिव्यक्ति में सर्वे ककारादयो वर्णा अभिव्यंजेरन ककार मकार यकार लकार पकार ये सब के सब प्रकट होने चाहिए पर ये सब प्रकट नहीं होते जिस वर्ण को मैं आ, बोलता हूं वही वर्ण प्रकट होता है बाकी सारे वर्ण प्रकट नहीं होते क्योंकि व्यंजक तो है व्यंजक के होने पर भी वो सारे वर्ण प्रकट नहीं हो रहे एक ही वर्ण प्रकट होता है जिस वर्ण को मैं बोलूंगा वही प्रकट होता है पकड़ में आ रहे हैं ना इससे भी पता लगता है शब्द पहले से नहीं है तो कह रहे हैं सर्वे ककारादयो वर्ण अभिव्यंजेरन सारे ककारादि वर्ण जो है वो प्रकट होने चाहिए और श्रुएर सुनाई भी देना चाहिए था न च परंतु वो प्रकट नहीं होते हैं इति दोषा ये भी एक दूसरा दोष उत्पन्न होता है पकड़ में आगे अब आगे की बात कह रहे हैं अथचा और भी अभिव्यक्तो शब्द से व्यंजके शब्देना शब्द को अभिव्यक्ति मानने पर व्यंजके न भेरी शब्देना ना भेरी रूपी व्यंजक शब्द से तंत्री शब्दों न अभिभूयेता एक और दोष आता है देखिएगा अब मेरी ओर देखिएगा यहां एक नगाड़ा रखा है ठीक है ना और यहां एक हारमोनियम रखा है और यहां पर एक दूसरा सितारा है ठीक है ना अलग अलग वाद्य यंत्र हैं तो यह भी अपना बाजा बजा रहा है वो भी बजा रहा है और वो डोलक वाला भी बड़ा जो होता है ना नगाड़ा जिसको पलते हैं बहुत बड़ा होता है तो ये सब बोल रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं भेरी के डंडे से कौन गया हाँ जी भेरी शब्द है ना भेरी शब्द से तंत्री शब्द ना अभिभूता तंत्री कहते हैं सितारे को सितार को बेरी शब्द हाँ जी प्लूटी जो भी है कोई भी एक यंत्र मान लीजिएगा तो बेरी शब्द से सितारे वाला शब्द दब जाता है मतलब वो अधिक शब्द जब आता है तो कम शब्द दब जाता है ऐसा दब दबना नहीं चाहिए था फिर अगर वो अभिव्यंजक होता प्रकट कराने वाला है तो वो तो प्रकट कराना चाहिए उसको वो तो दबा क्यों रहा बेरी शब्द जो है मतलब बेरी जो है वो बेरी जो है प्रकट कराने वाला है वो प्रकट नहीं करा रहा है बल्कि वो तो दबा रहा है दूसरे को पकड़ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है देखिए एक एक बाजा आप बजा रहे हो एक बाजा मैं बजा रहा हूं ठीक है ना आप पहले से बजा रहे थे अब मैं आया बड़ा डोल लेके मैं बजाने लगा तो आप बजाते रहो कितना ही सब दब जाएगा आपका मेरा ही सुनाई देगा जब वो उसका कम रखेंगे ना तब तो नहीं दबते हैं लेकिन जब ज्यादा मैं बजाऊंगा बहुत जोर जोर से तब आप सब दब जाएंगे आपका अगर मान लीजिए वो तो छोड़ दीजिएगा आप बोलिएगा आप मंत्र बोलो आप ठीक है ना जब ब्रह्मचारी बोलते हैं ना आपके सारे मंत्र दब जाते हैं अब ये युद्धशाला में देखो ना आप जब मैक पास में जो बैठा है ना वो ऐसा बोलता है तो आप कितने बोलते रहे सब दब जाएंगे उसी का सुनाई देता है हमको तो उसी का सुनाई देता है आपका किसी का नहीं सुनाई देता है होता नहीं होता है तो अगर वो जो उच्चारण करने वाला उच्चारण कर रहा है माइक के पास बैठ करके तो वो उच्चारण तो अभिव्यक्त कर रहा है अभिव्यक्त करने वाला वो व्यंजक है तो उसको प्रकट कराना चाहिए बल्कि वो तो दबा रहा है दूसरे के शब्द को यह दोष आता है पर ऐसा थोड़ा करता है दीपक तो सबको प्रकट करता है आप कैसे नीले पीले वो छोटे वो बड़े वो लंबे वो मोटे वो दुबले वो सबको दिखाता है वो दीपक वो व्यंजक है वो व्यंजक रूपी दीपक जो है सबको दिखा दिखाता है एक साथ किसी को दबाता नहीं है या आप किसी को दबाते नहीं है आप दबा ही नहीं सकते किसी को सबको दिखाता है वो व्यंजक तो यहां इसको व्यंजक मानेंगे तो ये व्यंजक भी सब शब्दों को प्रकट करता लेकिन सारे शब्द प्रकट नहीं होते ये कहना चाहते हाँ जी इसको बाद में पूछना प्रसंग को पूरा कर दें हम तो ये बात कहिए न अभिये उस शब्द को दबाना नहीं चाहिए था उसको क्यों घटपटो व्यंजके अभिव्यंजते ही पर व्यंजके प्रदीपे जो प्रकट करने वाला जो दीपक है उस दीपक से तो यथास्व यम यथास्व जो जैसा था और जिस स्थल में था गड़ा वस्त्र बिलु कहते हैं बेल को आमलक आमलकम कहते हैं आंवले को इन सब को वो प्रकट करता है दीपक तत्र न एके न अन्य से अभिभव भवती वहाँ एक दूसरे को दबाता नहीं है वहां पर आंवला जो है मतलब बिलु बेल जो है आंवले को नहीं दबाता है कितना बड़ा हो बेल बेल पत्थर तो बहुत बड़ा भी होता है ना बड़े बड़े और आंवला बहुत छोटे छोटे होते हैं वो कितना ही छोटा हो वो कितना ही बड़ा हो लेकिन बेल कभी आंवले को नहीं दबाता है ये यूं कहिए वहां दीपक जो है ना आ, किसी को दबाता है वहां पर सबको दिखाता है दीपक ये नहीं करता है कि ये बेल बहुत बड़ा इसी को दिखाऊं और आंवले को नहीं दिखाऊं ऐसा नहीं करता वो किसी को ना दबाता वो सबको दिखाता है दीपक ये कहना चाह रहे ऐसे ही नगाड़ा का जो शब्द है वो अभिव्यंजक होता वो दिखाने वाला होता प्रकट कराने वाला होता है तो सबको प्रकट कराता है वो दबाता नहीं दबाना नहीं चाहिए उसको ये कहना चाह रहे तो कह रहे हैं तत् न एक न अन्य से अभिभाव बहुत भा वहां पर तो दीपक के द्वारा तो कोई भी एक दूसरे को दबाते नहीं है सोपी दोष है अभिव्यक्तो शब्द की अभिव्यक्ति मानने पर यह भी एक और दोष आता है अपरं एक और दोष दिखा रहे हैं। कल्पित व्यंजके न शब्द अभिव्यक्तो व्यंजक समान देश कालयो एवं शब्द श्रूएता एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है अपरमच एक दूसरा दोष भी दिखा रहे हैं क्या कल्पित व्यंजके ना शब्द शब्द की अभिव्यक्ति में व्यंजक मानने से प्रकट करने वाला ऐसा मानने से व्यंजक समान देश कालो जो अभिव्यक्त करने वाला है व्यंजक और जो अभिव्यक्त कर, होने वाले पदार्थ है जिस देश में वो प्रकट होते हैं इन दोनों का काल समान होने पर शब्द हा श्रूयता हाँ जी अच्छा मैं नीचे चला गया शब्द श्रू शब्द सुनाई देना चाहिए यानी जहां अभिव्यंजक है वहीं पर शब्द सुनाई देना चाहिए जैसे जहां दीपक है वहीं पर स्थित पदार्थ दिखाई देते हैं, ठीक है ना वो पदार्थ दूर वाले को नहीं दिखाई देते वहीं पर दिखाई देते जहां व्यंजक होता है वहीं पर प्रकट करता है व्यंजक जो है दीपक रूपी व्यंजक गटपट आदि पदार्थों को वहीं का वहीं प्रकट करता है अन्यत्र नहीं प्रकट करेगा यानी वो प्रकट नहीं होते ये इसी बात को कह रहे हैं कि व्यंजक समान देश कालयो व्यंजक का जो देश है उसी देश में स्थित वो पदार्थ एक ही देश में शब्द श्रू था वहीं पर शब्द सुनाई देना चाहिए मैं यहां पर बोल रहा हूँ यहीं पर शब्द सुनाई देना चाहिए वहां पर नहीं सुनाई देना चाहिए वो देश अलग है वो स्थान अलग है वहाँ शब्द है ही नहीं है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहीं प्रकट होना चाहिए अन्यत्र क्यों प्रकट हो रहा है ये कहना चाहते हैं प्रदीपे न्यंजकना दीपक रूपी व्यंजक से समान देश कालयो यो एक ही देश जहाँ व्यंजक है वहीं पर गडा आदि है तो समान देश कालयो यो एक ही समान देश और काल में आदि दर्शनवत जैसे गढ़े वस्त्र आदि दिखाई देते हैं जिस काल में जिस देश में वो है उसी काल में उसी देश में उनका दिखाई देना होता है अन्य समय में अन्य देश में वो दिखाई नहीं देते पकड़ में आ रहे हैं ना यानी दीपक जिस समय में दिखा रहा है ठीक है ना उसी काल में उन पदार्थों का आपस में संबंध है उसी समय में वही पदार्थ दिखाई देते हैं भिन्न समय में वो दिखाई नहीं देते ठीक है पर शब्द ऐसा नहीं है शब्द तो उस समय में भी दिखाई दे सुनाई देते हैं भिन्न समय में भी सुनाई देते हैं जो शब्द मेरे शब्द को आप सुन रहे हैं उसी काल में वहां वाला नहीं सुनता वो देर से सुनता है वहां वाला अन्य समय में सुनता है दूर वाला व्यक्ति ये अंतर आएगा अगर प्रकट मानते हैं तो वहीं यहीं पर सुनाई देना चाहिए शब्दों को वहां पर नहीं सुनाई देना चाहिए दूर वाले व्यक्ति को ये भी एक दोष आता है ये कहना चाहते हैं तथा शब्दों चथा शब्दोपलब्धिर्भवती पर शब्द की उपलब्धि घड़े वस्त्र आदि के समान नहीं होता है इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं दारु देश कालाभ्याम अन्यत्र देशे दूरस्ते नब्द श्रूयते दारु व्रश्चन देश कालाभ्याम दारु कहते हैं लकड़ी को और व्रश्चन देश कालाभ्याम जब दारू को तोड़ा जा रहा है काटा जा रहा है या फाड़ा जा रहा है उस काल के अतिरिक्त देश में दूरस्थ व्यक्ति को भी शब्द सुनाई देता है यानी जहां दारू लकड़ी है और जहां काटा जा रहा है उस देश और काल जिस देश में उसको काटा जा रहा है और जिस समय में काटा जा रहा है इन दोनों से भिन्न देश में दूर रहने वाले व्यक्ति को भी शब्द सुनाई देता है तथा दारू परशु संयोग काल अनंतरम ही श्रूए थे शब्द एक और बात कही जा रही है तथा दारू परशु संयोग काल अनंतरम लकड़ी और कुलाड़ा इन दोनों का जो संयोग हुआ है उस संयोग के हटने पर शब्द सुनाई देता है लकड़ी और कुलाड़े का जो संयोग हुआ है उस संयोग को हटा दो उसके बाद शब्द सुनाई देता है पकड़ में आ रहे ना यानी संयोग के ना रहते हुए भी शब्द सुनाई देता है क्योंकि इन दोनों का जो संयोग है ना संयोग को व्यंजक अगर आप मानते हैं तो जब संयोग नहीं रहता तो शब्द नहीं रहना चाहिए शब्द सुनाई नहीं देना चाहिए लेकिन संयोग के हटने पर भी शब्द सुनाई देता है यह कहना चाहते हैं पर वहां ऐसा नहीं है दीपक का संयोग जब तक रहेगा तब तक वस्तुएं दिखाई देती हैं। संयोग के अटते वस्तुओं का दिखाना दिखाई देना बंद हो जाएगा पर यहां ऐसा नहीं है यहां संयोग के अटने पर भी शब्द देर तक सुनाई देता है आप यह एक दोष आता है तस्मात अभिव्यक्तो दोषात मतम न एत सम्यक तस्मात इसलिए अभिव्यक्तो शब्द की अभिव्यक्ति मानने पर दोषात दोष होने से एक मतम न सम्यक आपका ये मत उचित नहीं है ठीक है जी हा अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं जी वो रहा है, तो को वो दबा रहा है, दबा रहा है दवा तो वो ये नहीं कहना चाहते हैं, वो ये वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अभिव्यक्ति मानते हो तो अभिव्यक्त करने वाले को दबाना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो प्रकट करता है वो व्यंजक आया क्यों है प्रकट करने के लिए प्रकट करने के लिए आकर के उसको दबा क्यों रहा है फिर उसका कम है है है ना जो में इसका अधिक ये ये तब सम्... होगा जब उत्पन्न होता है तो तो तो कि भाई बात वो नहीं प्रसंग किसका चल रहा है आप क्या मान करके चल रहे हैं उसको आप बस बस इतना ही ले लिए जिस अर्थ में आपने कहा ना जिस अर्थ में जिसका प्रयोग करना चाहिए उसी अर्थ में प्रयोग करिए दूसरे अर्थ में क्यों प्रयोग कर रहे हो आपसार भी पंक्ति भी उसी अर्थ को बताना चाह रहा है जिस अर्थ को वो कहना चाहते हैं दूसरे अर्थ को आप मतलब यहाँ पर पंक्ति <laughs> मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को आपने जो पहले बात कही है वाक्य का अर्थ एक ही होता है हा? जिस प्रसंग में जो अर्थ होना चाहिए वही अर्थ है दूसरा अर्थ नहीं लाना आप दूसरा अर्थ क्यों लाते हो तो हम ये कहना चाहते हैं हमारा सिद्धांत यह है कि शब्द उत्पन्न होता है अभिव्यक्त नहीं होता है ठीक है ना अगर आप अभिव्यक्त मानते हो हा? तो जो अभिव्यंजक है यानी प्रकट करने वाला है वो प्रकट करने वाला आकर के शब्द को प्रकट करेगा या दबाएगा इसका उत्तर दो प्रश्न का केवल उत्तर दो इधर उधर मैं बाद में सुनूंगा पहले प्रश्न का उत्तर दो अभिव्यक्त अभिव्यक्त होगा दबाएगा नहीं ना तो, तो यहाँ दबा रहा है वो ये कहना चाहता है नहीं वो, वो, वो ये है ठीक है दोनों अभिव्यक्त हो रहे हैं आपकी दृष्टि से लेकिन जो एक अभिव्यक्त करने वाला आकर के उसको दबाना नहीं चाहिए उसने दबाया क्यों है ये हमारा प्रश्न है जोर से होता है ना वो ये जोर से वाली बात बाद में बात करो क्योंकि आपने अभिव्यंजक कहा प्रकट करता है बोला है तो ये प्रकट ना करके तो दबा रहा है दूसरे वाले को आकर के वो तो क्यों दबा रहा है जोर, से वाला, जो जोर, से वाला, नहीं, जोर वाला बात ही नहीं आएगी वहां पर उसको आपने तो वाले क्योंकि वहां उत्पन्न जिस प्रकार से आप उत्पन्न करोगे वो उसी प्रकार से आप शब्द को जिस आकृति में उत्पन्न करना चाहते हैं उसी रूप में आप उत्पन्न हो रहा है तब तो नहीं दबाएगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब वो जब जोर से जब बोलेगा शब्द तो वो तो अभिव्यक्त कर रहा है ना आपके पद में अभिव्यक्त करने वाला वो दबा नहीं सकता क्योंकि वो आया ही अभिव्यक्त करने के लिए वो, वो, वो उसको नहीं देख सकते हम उसको नहीं देख सकते उसको इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपने व्यंजक कहा है प्रकट कराने वाला कहा है तो हम उसी अर्थ में देखेंगे दूसरा अर्थ को हम क्यों लाएंगे वहां पर देखिए दोनों अभिव्यक्त करने वाले हैं याद रखना दोनों अभिव्यक्त करने वाले हैं। तो ये इस, ये अभिव्यक्ति करे ये कभी दबाए नहीं हमेशा अभिव्यक्त करे लेकिन ये हमेशा अभिव्यक्त नहीं करता यह दबाता है इसका मतलब आपका ये अभिव्यंजकपन है वो गलत है क्योंकि अभिव्यक्त करने वाला हमेशा अभिव्यक्त करे ना एक बार अभिव्यक्त करे एक, एक बार वो दबाए ऐसा नहीं है दवा दवा नहीं नहीं है जो अभिव्यक्त हो रहा है वही कर रहा है मतलब एक बार अभ्यक्त हो रहा है एक बार दवा रहा है ऐसा नहीं है जिसमें अभिव्यक्त हो रहा है वो दबा है उसमें ही दबा रहा है वो तो उसी समय ही दबा रहा है ना क्यों दबा रहा है हमारा प्रश्न ये है नगागे यानी नगागे आप ना? ये कहते हैं अभिव्यंजक जो है वो जोर से अभिव्यंजक अभिव्यक्त करता है धीरे से अभिव्यक्त करता है ऐसा कहना चाहते हैं आप तो आप उदाहरण दीजिए ऐसा कोई नहीं नहीं वो नहीं ये तो साध्य है आप ऐसा उदाहरण दो मैं जो से बोलता फिर वही बात है ये तो साध्य है ये सब साध्य हैं। आप नहीं दे सकते उदाहरण ये, ये प्रत्यक्ष तो आपके लिए है ना? ये तो साध्य है। साध्य को थोड़ा प्रत्यक्ष कहेंगे जिसके बारे में प्रश्न हो रहा है जिसको सिद्ध करना है उसी को उदाहरण थोड़ा दोगे आप ये तो साध्य है देखिए ऐसा है ऐसा है पहले समझ लो कि अगर आपका जो सिद्धांत है ये अभिव्यक्त करता है अगर अभिव्यक्त करता है तो वो अभिव्यक्ति करे वो दबाए नहीं वो दबाए नहीं है पर दबा रहा है हाँ जी हाँ हो सकता है बताइए एक है। आयोजन का प्रकाश प्रकाश दीपक के दबा, <laughs> दबा नहीं रहा है वो प्रकाश प्रकाश है। दोनों प्रकाश मिल गए वो दबा थोड़ा रहा है वो वो वो दबा थोड़ा रहा है वो तो प्रकाश प्रकाश के साथ मिल गया एक ही हीकरण हो गए वो दबाता नहीं है याद रखना <laughs> <wang> नहीं <laughs> नहीं वो दबा नहीं रहा है वहाँ तो वो दोनों एक साथ हो गए वो दोनों प्रकाश एक हीकरण हो गए वो कोई बात नहीं दिखाई देते हैं। दिखाई देते? इसलिए ठीक है ठीक है उसमें कोई बात नहीं है उसमें कोई बात नहीं है पर भले आप दबा लेना उसका भी कोई आपत्ति नहीं है नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं वो भले आप दबा ले ना लेना कोई आपत्ति नहीं है उस दबाने से यहाँ पर वो दबाने का आ, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि शब्द तो उत्पन्न हो रहा है ना यहाँ पर बस जो पक्ष माना, माना जाता है ना जी हाँ जी तो गलत तो ये कहना वो हेतु गलत नहीं है क्योंकि वो दबाता ही है अगर नहीं दबाता हो तो बताइए क्योंकि अभिव्यंजक दबाता नहीं है ठीक है ना अभिव्यंजक जो है दबाता नहीं है यहाँ तो दबा रहा है दबा दबा तो रहा रहा है से रहा है अभी जोर से कर वो जोर वाला हमारा आप, आपका ये है तो थोड़ा कि जोर से अभिव्यक्त होता है और बंद से अभिव्यक्त होता है ऐसा कोई तो थोड़ा है आपका आपका तो हेतु ये, ये है की अभिव्यक्त करता है उत्पन्न नहीं करता अभिव्यक्त करता ये है ये हेतु है तो वो तो हमारी इच्छा है कितने भी शब्द अलग अलग प्रकार से वो तो उत्पन्न होने के पक्ष में तो अलग अलग शब्द उत्पन्न होते हैं ना एक जैसे शब्द थोड़े उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने वाले तो अलग अलग शब्द उत्पन्न होते हैं अलग अलग कारणों से उत्पन्न होते हैं और आपका अभिव्यंजक है तो ए, आ, बस प्रकट करे तो सबको प्रकट करता है वो बस केवल अभिव्यंजक है उसमें अलग अलग अभिव्यंजक थोड़े हैं आपके नहीं अभिव्यंजक अगर आपने माना है उसको केवल अभिव्यंजक हेतु को रखिएगा आप अभिव्यंजक तो प्रकट करता है इसको प्रकट करता उसको नहीं प्रकट करता उसमें ये तो बताना पड़ेगा आपको उसको क्यों नहीं प्रकट कर रहा है आपको मैं तो आपको कहेंगे आपको नहीं।, नहीं, नहीं नहीं वो आपका अलग बात है पहले ये अभिव्यंजक तो प्रकट करने वाला होता है प्रकट करने वाला सभी शब्दों को प्रकट करा है न एक ही शब्द को क्यों प्रकट कर रहा है वो ना तो तो ऐसा नहीं उसका हेतु बताना पड़ेगा केवल बोलने से भाई ये आपका कथन हो गया है ना आपको हेतु दीजिएगा आप कोई प्रमाण दीजिएगा कि ये केवल इसी शब्द को प्रकट करता है दूसरे शब्दों को प्रकट नहीं करता है ऐसा कोई हेतु दीजिएगा ना शास्त्रीय प्रमाण बताओ आप लोगों से बात नहीं होना चाहता ऐसा थोड़ा होगा आप कुछ भी बोलो हम लोग हैं ऐसे थोड़ा होगा केवल कहने मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं होते ना आपको हेतु तो देना पड़ेगा क्योंकि ये इसने दबाया है ये नहीं दबाया दबाया इसका मतलब है वो प्रकट नहीं हो रहा है, है आपके कहने से ये तो थोड़ा बनेगा आप शास्त्रीय प्रमाण दो आप शास्त्रीय ऐसा प्रमाण दो कि प्रकट करने वाला जो है इसलिए प्रकट इसी को प्रकट करता बाकी शब्दों को प्रकट नहीं करता है इसमें आपको प्रमाण देना पड़ेगा वो प्रमाण आप नहीं दे सकते दे दे तो रहे वो आपका कथन है आपके कथन थोड़ा प्रमाण होगा आप कुछ भी बोलोगे वो प्रमाण थोड़ा होगा <coughs> आपको प्रमाण का मतलब प्रमाण देना चाहिए ऐसा प्रमाण दो किसी शास्त्र का प्रमाण दो जो ये मानता हो कि हाँ तो जीत तो नहीं तो फिर तो आपका आपका आधार ही नहीं है ना नहीं, आधार, अगर गलत है, के गलती है जब ये, ये, कह रहे है, ये शास्त्र खुद कह रहा है उत्पन्न होता है अभिव्यक्त नहीं होता है इसी से आपका गलत सिद्ध हो रहा है इन्होंने जो तो दिया कि कि में तारे का नहीं क्या क्या अभिव्यक्त होता है तो का जो है ठीक है वो हम मान लेते उस अभी, वो अभिभूत होता उस, उस अभिभूत से इसका कोई तो संबंध ही नहीं है ना नहीं तो इसमें शब्द उत्पन्न होता है हमारे पास तो शास्त्र का प्रमाण है और आप कहते हैं शब्द उत्पन्न नहीं होता है वो प्रकट होता है हम्म वो तो फिर बात ही समाप्त है ना हाँ वो तो ये तो गलत नहीं है <laughs> वो हेतु गलत नहीं है बहुत सारे हेतु है। हैं यहाँ पर उनमें से वो भी एक हेतु है अब कहना था जिस प्रकार से वो हेतु गलत है हाँ जी क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी कई बार ये है, होता है कि दो वो मशीन बैठ जाती है जिस पर तेज रहता है वो चलते रहता है हाँ। तो इसमें वही वाला चलेगा जो तो कह रहे हैं की उदाहरण गलत किया है इसमें तो जिसकी आवाज तेज रहेगी वो तो चलते रहेगा तो वो दब दब क्यों रहा बात यह है कि जो अभिव्यक्त करने वाला आया ही इसलिए क्यों अभिव्यक्त करने के लिए फिर क्यों दब रहा है प्रश्न तो ये है तो तो वो भाई वो धीरे चल रहा है वो जब कैसा चल रहा वो है वो हमारा विषय नहीं हमारा विषय है अभिव्यक्त करने वाले को आकर के अभिव्यक्त करना था वो अभिव्यक्त ना होकर के दब रहा है वो शब्द हाजी एक को भी हो वो भी वो रहा है दूसरे विद्यमान को अभिभाव कर लिया तो उसके उत्पन्न होने और अभिव्यक्ति से तो इस वक्त कोई लेना देना नहीं है अभिभाव हमेशा होता है बड़ी आवाज छोटी आवाज का अभिभाव कर लेती है तो ये है। कैसे, कैसे? जो हेतु उन्होंने उत्पत्ति में दिया है वो, तो वो तो व्यचारी नहीं वो विचार ये पहले ये बताइए आपका अभिव्यक्त होना जो आपका जो हेतु हे है वो वो अभिव्यक्त करना चाहिए क्योंकि आपने कहा प्रकट करता है तो प्रकट करने वाला जो हेतु है वो हेतु दबा रहा है वो प्रकट नहीं कर रहा है प्रश्न तो ये है उसको दब... पहले इस बात को समझ लीजिए अभिव्यक्त का मतलब है प्रकट करता है तो प्रकट करने वाला आकर के प्रकट ना करके बल्कि वो दबा है दूसरे को ये हम कहना चाहते है प्रकट होना या होना तो डिफरेंट इश्यूट इश्यू है चाहे वो हो हो चाहे प्रकट वो वो कर रहा रहा है है हेतु वाला अपनी बात को सिद्ध करना मांग सेट नहीं रहा है। है। अच्छा फिर क्या सेट बैठ रहा है ये बताइए जो हेतु देना आपने मतलब उत्पन्न पक्ष पक्ष दोनों पक्ष में एक मतलब जाता है। दोनों को दबाता है अच्छा मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो उत्पन्न होता है वो भी दब जाता है हा? तो वहां पर क्यों नहीं दब रहे हैं जो दीपक का जो उदाहरण दिया है ना दीपक जो है सबको दिखा रहा है किसी को नहीं दबाता दीपक सबको प्रकट करता है चाहे छोटा दीपक ला करके कर दिखाओ या बहुत बड़े लगा करके दिखाओ सबको दिखाता है ऐसा शब्द पहले से विद्यमान होता और आप अभिव्यंजक को लाए तो वो अभिव्यंजक जो आकर के उन सबको दिखाता वो दिखा नहीं रहा है बल्कि दबा रहा है आकर के ये हम कहना चाह रहे हैं इसका आपको खंडन करना है अब ये नहीं कह सकते कि वो वो धीरे बोल रहा था इसलिए दब गए ये कोई कारण नहीं है धीरे बोलना ऊंचा बोलना वो तो नहीं, नहीं वो दबा, दबा नहीं रहा है क्योंकि वो जितने को दिखा रहा है वो सबको दिखा रहा है वहाँ पर हाँ जी आपने यहाँ से शब्द दब रहा है लेकिन प्रकाश के उदाहरण में किया जाए प्रकाश से वस्तु दिख रही है प्रकाश को बड़ा प्रकाश दीजिए तो हो जाए किसका अभिभव हो जाएगा प्रकाश छोटे प्रकाश का जैसे तारे का हो जाता है वो विषय ही नहीं है ना विषय ये है वहां पर जो पहले से विद्यमान है उनमें उनको कोई दबा रहा है क्या दबाने वाला है भाई बड़ा वाला प्रकाश आकर के अरे प्रकाश वो तो अभिव्यंजक है आप अभिव्यंजक में मत दिखाईगा अभिव्यंजक दब सकता है उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है जो अभिव्यक्त तो हो रहा है ना उसको दबाता है क्या प्रकाशक बड़ा प्रकाश आकर के बड़ा प्रकाश छोटा प्रकाश भी सबको दिखाएगा बड़ा प्रकाश आकर के भी सबको दिखाएगा वो किसी को दबाता नहीं है हाँ ये याद रखना वो वो बड़ा प्रकाश छोटे प्रकाश को दबाएगा मेरे कोई आपत्ति नहीं वो दबने दो उसको उसे अपने को कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो बड़ा प्रकाश आकर के भी वो पहले से रखे हुए पदार्थों को सबको दिखाता है वो नहीं दब दबा रहा है बड़ा प्रकाश आकर के किसी को दबा किसी को दिखा रहा है और किसी को नहीं दिखा रहा है ऐसा अच्छा है क्या वो सबको दिखाता है चाहे बड़ा प्रकाश आके दिखाए चाहे छोटा प्रकाश आकर के दिखाए अभिव्यंजक वो सबको दिखाता है सबको सब दिखा सब प्रकट करता है यहां अभिव्यंजक आकर के एक को दबा रहा है एक ही को दिखा रहा है ये हेतु दिया जा रहा है यह अब पकड़ में आ रहा है अब समय देखिए समय अधिक हो गया तो इसको यहीं पर विराम देते कल बात कर लेना ओंकार ओ सबको प्रणाम